सबसे पहले परम पूजनीय सिंह स्वामी सांताधन महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूं आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूं हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे राम श्या राम श्रिया राम जय जय राम राम श्रिया राम जय जय राम, जै जै राम। Ram, siya Ram, siya Ram, jai jai Ram, Ram. Om Mangal Bhavan, a Mangal Hari. Travels the serenity of Bihar. Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram. जनक जन कष्टुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणानिधन की शियाराम शियाराम हो ते जुगपद कमल मनाब जा शुकृपा नी रल सियाराम सियाराम जय जय राम कुल रीति चली आई प्राण पर बचन जाय शाम से आ राम, सिया राम। मान गोसाई कृपा कर गुरुदेव कि नी दियाराम से आ राम जगजानी करू प्रणाम जुरी जुगपानी सियारा कलम ने चर्चा की थी भगवान श्री राम का जन्म हो चुका भरत लक्ष्मण शत्रु सबका जन्म हुआ कहते भगवान श्री राम की बाल लीला कहते मां कौशल्या एक बार जननी अनबाई करी श्रिंगार पलना पोढ़ाई एक बार माँ कौशल्या ने क्या किया भगवान श्री राम को श्रृंगार करके उसने पलना में सुला दिया और वो भगवान की पूजा करने के लिए स्नान करने के लिए गई स्नान करने के, के बाद भगवान विष्णु उनका इष्ट देव है उनको पूजा की निवित्त तो चढ़ाया निहित्त चढ़ाने के बाद माँ कौशल्या जब रसोई घर में गई और पर्दा बंद कर दिया कि भगवान नहीं भी दिखाएंगे और बाद में जब आके देखा तो भगवान श्री राम नहीं दिखा रहे उसने कहा मैंने तो उधर उसको सूला के आई फिर वो दौड़ के वहां गई तो भगवान राम सो रहे और इधर आ रही देखी कि भगवान राम खा रहे यहां वहां दुई बालक देखा मति ब्रह्म मोर की आन विशेषा दौड़ के उतर जाती इधर जाती दोनों जगह भगवान राम को देखती देखी राम जननी अकुलानी भगवान श्री राम ने देखा कि मां बहुत आकुल हो गई है प्रभु हंसी दीन मधुर मुषकानी भगवान श्री राम हंसने जैसे हंसे ना यहां कहते हैं उसके मुंह में विश्व ब्रह्मांड का दर्शन हुआ यहाँ कहते देखरावा रावा तहि निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड कोटि कोटि ब्रह्मांड का दर्शन हुआ कहते अगणित रवि शशि शिव चतुरान अगणित रवि बहुत सूर्य है बहुत चंद्रमा है शिव है चतुरानन ब्रह्मा है बहुगिरि सरित सिंधु महाकानन पहाड़ पर्वत नदी कानन है देखी माया सब विधि काढ़ी माया को देख रहे कैसी तरह देख रहे हैं? कैसे कि जैसा जीव नचा वही जीव को जो नचाती है वो दो हाथ जुड़कर खड़ी है और भक्ति को देखा भक्ति क्या करती है जीव को माया से मुक्त कराती है यहाँ कहे जब मां ऐसा देखा तन पुल की वचन आवा नयन मोदी चरण से रुना आंख बंद करके भगवान राम के चरण में प्रणाम किया और क्या सोच रही है जगत पिता में सुत करी जाना ये तो जगत के पिता है मैं इसको पुत्र समझती हूँ तब कहते भगवान श्री राम ने हरि जननी बहु विधि समुझाई भगवान राम समझा किसी को मत कहना ये सब बात बाद में फिर उसने माया में डाल दिया उसको अपने पुत्र के रूप में प्यार करने लगी और यहां कहते हैं जब थोड़े से बड़े हुए वशिष्ठ मुनि को लेकर दशरथ आए उसको मधु खिलाने भगवान राम को मधु खिलाते हैं और यहां कहते हैं दशरथ राजा वशिष्ठ मुनि कहते कि आप मंत्र कुछ बोलिए लेकिन वशिष्ठ मुनि जब भगवान राम को देखा तो मंत्र से भूल गए कोई मंत्र ही नहीं निकल रहा है मुंह से वैसे कुछ मंत्र बोलिए वशिष्ठ मुनि आ रे जी मंत्र क्यों बोलते हैं भगवान को पाने के लिए तो मंत्र बोलते हैं लेकिन अब तो भगवान को पा लिया अभी मंत्र की क्या जरूरत है ठीक है ना तो यहां कहते हैं भगवान श्री राम लीला कर रहे बहुत छोटे खिलाते खाते खाते फिर चले जाते फिर उनको दौड़ के मार जाती है उनको ले आती है भगवान धीरे धीरे बड़े हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रु को गुरु के घर वशिष्ठ मुनि के आश्रम में भेजे गए यहां कहते अल्पकाल में गुरुगृह पठन रघुराई अल्पकाल काल विद्या स्व पाई कुछ ही दिन में भगवान श्री राम से विद्या पाली भगवान श्री राम लक्ष्मण बड़े होने लगे और यहां क्या हुआ वन में विश्वामित्र ऋषि गाधी तनय मन चिंता व्यापी वो जब भी विश्वामित्र यज्ञ करते थे तो राक्षस लोग यज्ञ को ध्वस्त करते थे तो उसने सोचा क्या किया जाए तब उसके मन में आया कि अब तो मैं तो उसको नहीं मार पाऊंगा क्योंकि अब तो ऋषि बन गए विश्वामित्र हरिबिन मरहिन्शचर पापी ये सब भगवान के सिवा नहीं मरेंगे उसने सुना है अयोध्या में भगवान का जन्म हो चुका है साथ ही साथ विश्वामित्र चले गए सरयू नदी में स्नान किया और अयोध्या में आए मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गहूले विप्र समाजा राजा सबको लेकर उनके स्वागत करने के लिए चले आए विश्वामित्र को ले आये अपने राज दरबार में दशरथ राजा ने अपने सिंहासन पर विश्वामित्र मुनि को बिठाया यहाँ के उनकी पुणि चरण शरण पखारी किंग अति पूजा पूजा करने लगे और कहने लगे मौसम आज धन नहीं दूजा राम लक्ष्मण भरत भरतु ले आए प्रणाम करवाए जब राम को देखा विश्वामित्र समझ गए यही भगवान है और कहते हैं के ही कारण आगमन तुम्हारा राजा पूछ रहे आप क्यों आए यहाँ बोलिए आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ तब ऋषि कहने लगे कि अनुज असुर समूह सताव ही मोही राक्षस लोग ना मुझे बहुत सताते तो मैं जाचन आयहु हूं ही मैं तुम्हें मांगने के लिए आया क्या मांगने के आया हूँ अनुज समेत देहु रघुनाथा मुझे राम और लक्ष्मण को दो जैसे सुना राम लक्ष्मण को मांग रहे यहाँ कहते मुनि राजा सुनी राजा अति अप्रिय वाणी हृदय कंप मुख त्युति कुमला उसका मुख सूख गया और कहने लगे कि देखिए आप और कुछ मांगी राम के सिवा और कुछ मांगी मैं सब कुछ दे सकता हूँ आप क्या मेरा राज्य राज्य दे सकता हूँ मेरा धन कोष कितना धन हो चाहे मेरा सैन्य दे सकता हूं मैं भी जा सकता हूं युद्ध करने के लिए मैं प्राण दे सकता हूँ लेकिन राम को नहीं दे सकता अपना प्राण दे दूंगा राम को नहीं दूंगा यहाँ कहते देह प्राणते प्रिय कचुनाई सो मुनि देहु निमिषे कमाई प्राण से कोई प्रिय नहीं लेकिन मैं एक क्षण में आपको प्राण भी दे दूंगा यहाँ कहते सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी आप सोचिए दशरथ राजा कहते मैं राम को नहीं दूंगा मैं प्राण दे सकता हूं और यहाँ क्या हो रहा है विश्वामित्र हृदय हरस मान मुनि ज्ञान विश्वामित्र को आनंद हो रहा है क्यों आनंद हो रहा है विश्वामित्र सोच रहे कि भगवान राम के प्रति कितना प्यार है वो प्राण देने के तैयार है आप सबको मालूम है जब मां जब में थी तो एक भक्त आया माँ को मिलने के लिए माँ ऊपर विश्राम करे थे नीचे शारदान जी खड़े थे नहीं अभी नहीं जाने दूंगा उसने अभी जान नहीं जाने दूंगा तब वो भक्त ने महाज को एक धक्का मारा महाज गिर गए वो सीढ़ी पर ऊपर उठ गया अरे मां तो ठीक है आओ आओ बेटा क्या है प्रणाम प्रणाम क्या मा एक बहुत भूल होगी क्या भूलोगी नहीं शरत नहीं आने दे रहे थे मैंने उसको धक्का मार गिरा वो शरत वो कोई बात नहीं मां को मालूम है शरत कौन है जब वो नीचे आया सोच रहा है कि शरत महाराज नहीं होने से बस यहां से भाग जाओ शरद महाराज वहीं खड़े उसने कहा महाराज भूल हो गई से गले लगाया और कहा ऐसी व्याकुलता नहीं होने से क्या माँ का दर्शन हो सकता है आप सोचिए जिसने धक्का मारकर गिरा दिया हमारे जैसे कोई होते धक्का मार गिरा दूसरे दिन बोलते भाई आश्चर्य मत आना ठीक है ने? लेकिन ये देखिए शरत महाराज सब में ब्रह्म करते है उसने भगवान श्री कृष्ण के पास मांगा था क्या तुम चाहते हो मैं सर्वभूत में ब्रह्म दर्शन कर सकूं श्री कृष्ण देव ने कहा वो तो बहुत अंत की बात है ठीक है तुम्हारा होगा जो उसको धक्का मार रहे है ना उसको में भी ब्रह्म देखते हैं सब में भगवान देखते सरस्त महाराज माँ को पाने के लिए माँ का दर्शन करने के लिए कितनी व्याकुलता है यहां भी क्या देखते विश्वामित्र मुनि हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी विश्वामित्र को दस दूंगा प्राण दे सकता हूं लेकिन राम को नहीं दूंगा विश्वामित्र को आनंद हो रहा है कहा भगवान राम के प्रति कितना प्यार प्राण देने के लिए तैयार और बाद में वशिष्ठ मुनि को समझाया कि तुम राम लक्ष्मण को दे दो तब दे दिया बंगाली में कीर्तिवासी रामायण उसमें थोड़ा अलग सा प्रसंग है कि जब विश्वामित्र मुनि आए कि राम लक्ष्मण को मांगा तो दत्ताचार्य ने भरत शत्रुघ्न को दे दिया ये ही राम लक्ष्मण है ठीक है ना तो वो तो पहचानते भरत शत्रु लेकर चले गए और बाद में दूर जाने के बाद जंगल के पास जाने के बाद विश्वामित्र कहा देखो भाई दो रास्ता है एक रास्ता है न जंगल से जाता है एक दिन में हम वो पार कर लेंगे लेकिन वो जंगल में बहुत राक्षस रहता है और, और एक रास्ता है बहुत घूम घूम के जाना पड़ता है वो आठ दिन लगेगा कौन रास्ता से जाना अच्छा है भरत ने कहा घूम घूम के जाने अच्छा है ठीक है न तो सोचा रही ये तो राम तुम्हारा नाम क्या है भरत, भरत, तुम्हारा नाम शत्रु शत्रु मेरे राम रस्म भरत चलो चलो चलो फिर, फिर वापिस ले गए ठीक है न ये कृतिवासी रामायण है जो बंगाली में जो रामायण उसमें है जो भी हो राम लक्ष्मण को दे दिया राम लक्ष्मण को लेकर जा रहे विश्वामित्र मुनि यहाँ कहते चले जात मुनि दीन दिखाई सुनी ताड़ का क्रोध करी जायी जंगल में ताड़का राशि से रहती थी जब उसने देखा कि ये मनुष्य कोई आ रहे क्रोध करी आई यहाँ कहते एक कहीं बाण प्राण हरी लीना दीन जानी ते नीज पद दीना भगवान एक बाण महाराज प्राण और क्या क्या दीन जान निज पद दीना भगवान श्री राम ने निज पद को दान किया भगवान राम ताड़का को मारते पहले और भगवान श्री कृष्ण पूतना को मारे दोनों पहले किंतु राक्षसी से मारना शुरू करते हैं ये जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे सो रहे थे छोटा सा बालक तब ये पूतना माँ लक्ष्मी जैसा रूप लेकर आई हाथ में कमल का फूल है जब आती नहीं कोई उसको रोकता ही नहीं करे इतना अच्छा रूप है आकर कृष्ण के पास चले आई भागवत में कहते भगवान से कृष्ण आंखें नहीं खोल रहे आंखें बंद ये क्यों आंखें बंद व्याख्याकार ऐसे कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण शिव का स्मरण कर रहे कि भगवान आपने तो झर खा लिया विष खा लिया मुझे देखो जन्म हुआ अभी विष खाना पड़ता है ठीक है तुम ही मुझे बचाओ भगवान शिव का ध्यान कर ठीक थी न और पूना ने जब उसने अपनी गोद में लिया स्तन पान कराया तो भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का स्तन पान करने लगे और ऐसे पान करने लगे उसका प्राण भी खींचने लगे बहुत पूतना ने प्रयत्न किया क्या रहे, छोड़ो छोड़ो भगवान जिसको एक बार पकड़ते नहीं छोड़ते हैं ठीक है नहते पूतना को क्या गति मिली जो यशोदा को जो गति मिली थी जो देव जी को गति मिली थी वही गति भूतना को मिलते यहां भी ये राक्षसी को मारने का मतलब क्या है मूल है राक्षसों का मूल है राक्षसी वहां से राक्षस लोग उत्पन्न होते जन्म लेते भगवान ने पहले मूल को ही मारा ठीक है ये देखिए काम क्रोध लोभ मो इस राक्षस ये मूल कहाँ है मूल है जब हम पहले क्या सोचते हैं सोचने के बाद धीरे धीरे हमारे मन में ये कामना वासना प्रवेश करता है तो जब हम सोचते हैं वही मूल है जब हमारा मन दूसरी ओर जाता है तभी हमको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा तभी भगवान के पास प्रार्थना करनी पड़ेगी वरना क्या होगा हुँ? जाते काम काम क्रोधाभि जाते क्रोधाध्यो सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति वंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशा ये सब होता है सोचते सोचते ये सब होता है जी यहाँ कहते हैं कि पहले मूल को माने भगवान ने क्या क्या ये ताड़का को मारा और उसको निज पद दान किया विश्वामित्र को पता लग है कि सचमित भगवान ने उसको ले आ अपने आश्रम में आश्रम में आकर उसमें बहुत कुछ विद्या सिखाई यहाँ विद्या निधि कच विद्या उसमें एक ऐसी भी विद्या सिखाई क्या जाति लागन खुदा पिपा ऐसा कुछ मंत्र सिखाया को मंत्र बोलने से भूख नहीं लगेगी अरे प्यास भी नहीं लगेगी ये मंत्र यहाँ लिखा नहीं है ठीक है लिखा होता तो अच्छा हो जाता ठीक है हमारा सबका काम हो जाता है खाना पीना की झंझट मिट जाती ठीक है न बस मंत्र बोल लो खाने भूख लगी ठीक है लेकिन यहाँ मंत्र लिखा नहीं है जाते लागन खुदा पी पास और क्या है? नहीं है सीखा होता है दुर्बल हो जाते। लेकिन नहीं यहाँ क्या होता अतुलित बल तनु तेज प्रकाश वो बल भी रहता है और तन में तेज भी रहता है और भगवान श्री राम को सुध आयुध शब्द दिया यहाँ कहते आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज श्रम कंद मूल फल भोजन दिन भगति जानी आयुध सर्व समर्पिते आयुध उसने दिया रात को भगवान सो गए प्रात कहा मुनिशन रघुराई जब सुबह हुई भगवान श्री विश्वामित्र आप यज्ञ कीजिए हम आपकी यज्ञ की रक्षा करें विश्वामित्र ने यज्ञ शुरू किया यज्ञ का ध्रुआ आकाश में उड़ने लगा जब भी राक्षस को पता लग गया यहाँ कहते हैं मारित सुबाह बहुत सब राक्षस आए यहाँ कहते हैं भगवान श्री राम ने सुनी मारित निशाचर क्रोही ले सहाय धावा मुनि द्रोही बीनू फर बान राम तेहि मारा भगवान राम ने सब राक्षस को मारा मारिस को नहीं मारा क्या क्या बीनू फर बान ऐसा एक बाण मारा जिसका मस्तक नहीं था बीनू फर बाण रामते ही मारा क्या हुआ सतझो झनगा सागर पड़ा। 100 योजन दूर होकर पड़ा। लेकिन भगवान श्री राम का बाण स्पर्श होने के बाद उसमें परिवर्तन होगा देखिए भगवान इतनी शक्तियों ने स्पर्श से परिवर्तन कर दिया श्री राम कृष्ण देव के पास कोई आके बहुत तर्क करता था तो थोड़ा थोड़ा छू देते थे बस तर्क समाप्त हो जाता था ठीक है ननुमान जी जब घुस रहे लंका में लंकि राक्ष पहारा दे रही थी यहाँ के मस्त समान रूप कपिधरी हनुमान जी मत्सर के जैसे छोटे होकर जब जा रहे है तो लंकनी राक्ष ने देख लिया रात को रात को 12 बजे बाद हनुमान जी आधी रात के बाद घुसते और यहां उसने सोच अहे बंदर कहाँ जाए मैं तुमको खा लूंगी भगवान श्री हनुमान जी क्या बात है तुमको क्या रावण खाना नहीं देता क्या बारह बज गया अभी भी खाना भी नहीं रावण खूब खाना देता है तो क्यों खाएगी उसमें भूख लेने भूख लगने से नहीं खाती मेरा सिद्धांत है क्या सिद्धांत है मोर आहार जहां लगी चोरा मैं चोर को भक्षण करती हूं तो भगवान जी ने कहा तुम्हारा सिद्धांत ठीक नहीं तुम्हारा सिद्धांत ठीक होता तो मेरे पहले जनकनंदिनी सीता को चोरी करके रावण घुसा वो ही तो चोर था उसको तुमने कुछ नहीं किया ठीक है देखिए देखिये की राक्षसी भी आपके मेरे अंदर है सिद्धांत की बात करती लंग नहीं लेकिन जीवन में पालन नहीं करते हम लोग भी दूसरे को बहुत उपदेश देते ठीक है लेकिन जीवन में कितना पढ़ा भगवान जाने ठीक है ना एक लड़का घर में बैठा था मार्क्सिट था अचानक उनके पिताजी दिखा देखो मार्क्स कितना मार्क्स मिला ओ मैथमेटिक्स में तीस हम जब पढ़ाई करते थे मैथमटिक्स नाइन्टी से नीचे मार्क्स नहीं मिलता अच्छा इंग्लिश में कितना मिला पैंतीस अरे हम जब पढ़ाई करते थे अस्सी नीचे मार्क्स नहीं मिलता था लड़का ने कहा पिताजी मेरा मार्क्स नहीं किसका आपका मार्क्सिट ठीक है <laughs> जी ने मारना शुरू किया मैंने तू कितनी बार बोला है। मेरे कागज में हाथ मत देना है ठीक है ठाकुर जी कहते हैं मन मुख एक करना चाहिए ठीक है ना जो हम बोलते है न, वो जीवन में पालन करना चाहिए और यहाँ कहते मुठी का एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरणी धन मनी हनुमान जी ने एक मुक्का मारा वो गिर गई लेकिन बाद में क्या हुआ भारी उठी लंका जोरी पानी कर बिनय शशंका तात मूर अति पुण्य बहुता देख उ नयन राम कर दूता मैंने बहुत पुण्य किया इसलिए राम दूत का दशन मिला हनुमान जी ने एक मुख का मस्तक में मारा उसको उल्टी हो गई लेकिन क्या हुआ उसकी बुद्धि में परिवर्तन इतनी देर तक वो सोचती थी कि रावण ही मेरा प्रभु है रावण ही मेरा सब कुछ है लेकिन जब हनुमान एक मुक्का मारा सब परिवर्तन होगा वो सोचने लगी कि भगवान राम के सिवा मेरा और कोई नहीं है और कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरियो तुला एक तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग आज मुझे सतसंग हुआ हनुमान जी कहते हैं और कहते प्रवेशी नगर कीजिए कीजे सबका जादय राखी कौशल पूरे राजा अप लंका में प्रवेश कीजिए भगवान राम को हृदय में रखिए कौन कहते हैं लंख नहीं कहते देखिए इतना परिवर्तन होगा ये भगवान श्री राम ने एक मारिच को बाण मारा मारिच में परिवर्तन हो गया मारिच जब सत्यो जनगा सागर पार बहुत दूर गिरा वहा कहते मारीच जंगल में जहाँ गिरा जहा देखता है वहां वो क्या देखता है भगवान राम को देखता है जहां भी देखता है यहाँ के भईमम भा, कीट भृंग की नाई जहा तहा देख दो भाई राम लक्ष्मण को देखने लगा और उसने भगवान श्री राम को देखा था धनुष्य बाण लेकर भगवान अब युद्ध करे वो जो भगवान राम की मूर्ति है वो मूर्ति को ध्यान करने लगा मारीच और मारिच राक्षस से भक्त में प्रेरित होगा मारिच वो फिर वो राक्षस के दल में गया नहीं लेकिन क्या हुआ जब ये रावण रावण को जब सीता का हरण करना था तो मारिच के पास आया मारिच के पास आकर वो कहने लगा कि देखिए तू मुझे मदद करो तो मारिज उसे समझाया देखो वो राम भगवान ही मनुष्य नहीं है मैं एक बार गया था तो एक बाण मुझे मारा में इतने दूर आकर पड़ा और मारिज क्या कहता है जेही ताड़का हति खंडेव हर को दंड खर दूषण राे ताड़का हति खंड हर को दंड कहते हैं रावण को कहते हैं कि जो भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया क्योंकि आप सबको मालूम होगा जब मां सीता जब छोटी थी तो एक बार वो झाड़ू दे रही थी तो उसने देखा वो शिव के धनुष के नीचे बहुत कचरा जमा हुआ है तो सीता ने बाएं हाथ से धनुष उठाया वो दाएं से नीचे सब साफ कर दिया जनक राजा ने सोचा कि ये धनुष हजार हजार आदमी एक साथ मिलकर नहीं उठा पाते बाएं से उठा दिया तो जनक राजे प्रतिज्ञा की जो दाएं हाथ से उठाएगा उनके साथ शादी करेंगे ठीक है जो ही रावण ने सुना कि सीता की शादी जो धनुष उठाए रावण चला चलाया जनक राजा को ने मेरी शादी सीता के साथ कर दी कर दूंगा लेकिन मेरी प्रतिज्ञा वो कोई बात नहीं मैं धनुष उठा दूंगा भाई उठा दो तो रावण गया तो धनुष उठाने की बात तो दूरी हिला भी नहीं पाए तब सार देखो आज तबियत थोड़ी खराब है ठीक है ना मैंने पहले एक बार उठाया था उसे तो कब उठाया तुझे मालूम नहीं मैंने कैलाश पर उठाया था जहाँ वो मालूम है, तब धनुष ऊपर ही था ठीक है ना आज तबियत खराब है बाद जौनक राजे बस गया ही नहीं ठीक है ना तो मालिश को मालूम था तो मालिश ने कहा जेही ताड़का सुबाह खंडी हर को दंड खर दूषण तूरा जब सुपर्णा का नाक कांठ कट गया वो खरदूषण के पास गई खरदूषण 14000 हजार को भगवान ने मार डाला जब सुपर्णा रावण के पास गई तो रावण क्या बोल रहा है मालूम है रावण कहता है खरदूषण मोही सम बलवंता खरदूषण मेरे समान ही बलवान है तो ये मार कह रहा है देखो खरदूषण को जिसने मारा मनुष्य की ये मनुष्य की बात है समझाने का प्रयत्न करता है लेकिन ये कहता है, तुम क्या मेरा गुरु हो क्या तुम मुझे समझा रहे हो, मुझे मैं कितना बलवान तुमको मालूम नहीं तब मारिच अनुमाना मारितुमाना विरोधी नहीं कल्याण मारिच है, नौ प्रकार मनुष्य उनके साथ विरोधिता नहीं करनी चाहिए शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी वैद बंदी कभी भानुष गुणी शस्त्री जिसके बाद शस्त्र रहता है ना उसकी विरोधिता मत कीजिए ठीक है ना कब चला देगा ठीक है नर्मी आपका मर्म जानता है आपका कुछ ऐसी कुछ गुप्त बात है वो जानते है। उसको मत विरोध करना वो वरना आप सबको बोलते देंगे शस्त्री मरे प्रभु जिसके साथ आपको रहना है हर समय उसके साथ विरोधिता मत कीजिए शस्त्री मरे प्रभु सठ जो सठ आदमी उसके पास उसमें भी धनी बहुत पैसा है उसके पास विरोध वैद डॉक्टर के साथ विरोधिता मत कीजिए क्या दवाई दे दे गाड़ी कहने वैद शस्त्री मर्मी शस्त्री प्र, मर्मी प्रभु सट वैद्य बंदी कवि भानस बंदी जो वंदना करते चारण लोग गान करते उसके साथ विरुद्ध मत कवि जो कविता लिखता है रिपोर्टर ठीक है वो सब खबर काज में लिखता है ना उसके विरुद्ध मत के और भानस गुनी जो रसोई पकाता है ठीक उसके साथ विरुद्ध मत के जो ना खाना बंद हो जाएगा ठीक है यह कहते नौ प्रकार मानुष के साथ विरोधता नहीं करनी चाहिए नव ही विरोधी नहीं कल्याण और क्या देख रहा है देख रहा है कि इसमें बहुत कुछ है शस्त्री मरु प्रभु सठ धनी सब कुछ है ये ठीक है न तो यहां कहते है कि उसने सोचा उभय भांति देखा निज मरना वो देख रहा है कि रावण की बात सुनूंगा तो राम मारेंगे और नहीं सुनूंगा तो रावण मारेंगे है? तो राम के हाथ मरना ही अच्छा है, है? उत्तर दे तमी वधु अभागे कसन मरु रघुपति सर लागे अस जी जानी दशान संगा चला राम पद प्रेम अभंगा जब जा रहा है न इतना आनंद हो रहा है मारिज को क्या आनंद हो रहा है मारी सोच रहा है निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाही हो निज परम प्रीतम देखी लोचन सुखन करी सुख पाये आज क्या होगा मेरे परम प्रीतम जो भगवान है न उसको देख पाऊ और किसको देख पाऊंगा मैं माँ सीता को देख पाऊंगा लक्ष्मण को देख पाऊंगा निर्वाण दायक क्रोध जा करी भगत अब सही बस करी निज पानी सरसन धानी सोमही वती सुख सागर हरी वो सोच रहा है कि भगवान श्री राम ने मुझे बाण मारा था बाढ़ कैसा था वो तो आधा बाण था मस्तक नहीं था वो बाण मुझे लगने के बाद क्या हुआ सब जगह में भगवान राम को देखने लगा राम लक्ष्मण को अच्छा आपको कोई एक अच्छा फल आपको थोड़ा सा फल आपको दिया गया आपने थोड़ा सा कहा बहुत अच्छा लगा अब आपको पूरा फल जब मिलेगा तो कितना अच्छा लगेगा ये सोच रहा है कि मुझे तो भगवान राम जो बाण मारा था ना वो तो आधा बाण था आज भगवान पूरा बाण मारेंगे और क्या होगा निज पानी सरसन धानी सोमही वध ही सुख सागर हरी भगवान राम जो बधेंगे ना मारेंगे क्या होगा सुख सागर में मैं मिल जाऊंगा भगवान साथ एक हो जाऊंगा और वो सोच रहा है कि इतने दिन तक जो भगवान राम की मूर्ति मैंने चिंता की जो भगवान राम तीर्थ धनों से लेकर युद्ध करे वो भगवान राम मेरे पास मेरे पीछे पीछे आएंगे। और मैं बीच बीच में भगवान श्री राम को दर्शन करूंगा और भगवान का राम का दर्शन करते करते मेरा शरीर चला जाऊंगा वो सोच रहा है मम पांचे धर धावत धरे फिर फिर प्रभु ही विलोक हूँ धन्य नमो श्रमयान मम पाचे धरधावत धावत धरे सराशन बान फिर प्रभु ही विलोक हूँ धन्य नमो शमान मम पाचे धरधावत भगवान श्री राम तीर्थनों से लेकर मेरे पीछे आएंगे मैं पीछे पीछे देखूंगा और भगवान का दर्शन करते करते मेरा शरीर चला जाएगा मेरे समान कोई धन नहीं है ये वैसा सोच रहा है इधर क्या हुआ कहते है लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल कंद जनक सुतासन बोली वीरसी कृपा सिखिंग लक्ष्मण वन में जब फल फूल लेने गया था भगवान श्री राम ने सीता को कहा सुन हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला में कचु करवी ललित नर लीला भगवान ने कहा देखो सीता में कुछ लीला करना चाहता हूं तुम पावक महु करहु निवासा जहां लगो निच तुमको अग्नि में वास करना है आप सोचिए भगवान श्री राम सीता को क्यों कहते हूँ अग्नि में वास करो इसका दो अर्थ है ये करते हैं भगवान श्री राम का जन्म अग्नि से हुआ है हमने कल चर्चा की थी कि अग्नि अग पुत्रष्ट यज्ञ अग किया और वहां से भगवान अग्नि जो उत्पन्न हुए उसको पायस दिया तुम पाव कू करह निवासा उस अर्थ भगवान के साथ वो एक हो जाती है सीता देखिए रामचरित मानस में है कि सीता और राम का वीर वो अलग नहीं हुए आप देखिए रामचरित मानस में जब सीता का हरण हो गया भगवान राम रो रहे हे सीते हे सीते करते करते तब क्या हुआ आकाश मार्ग से भगवान शिव और सती जी जा रहे थे तो भगवान शिव ने भगवान नाम को सचिदानंद परम धाम करके प्रणाम किया तो सती ने कहा आप किसको प्रणाम करे वो तो रो रहा है आप सचिदानंद उसको परम धाम करे बस वो रो रहे लेकिन वो आनंद में है ठीक है जैसे ठाकुर जी को गला में कैंसर हुआ था हम बात करे तो हरि महाराज ठीक है नोत कष्ट हो रहा है हरिमार्ज ने कहा मैं तो देख रहा हूं आप आनंद सागर गोता लगा रहे ठाकुर ने दो तीन बार कहा लेकिन हरिमाज एक ही बात बताए तब ठाकुर का साला धोरे फैले थे ठीक है साला ने पकड़ लिया तो यहां भी क्या हो रहा है यहाँ भगवान शिव देख रहे सचिदानंद परमधाम सती को विश्वास नहीं हो तो सकती विश्वास तुम परीक्षा कर सकती हो तो सती ने सीता का रूप किया भगवान राम जा रहे हे सीते हे सीते बीच में सती खड़ी हो गई भगवान श्री राम ने तो हाजर कर प्रणाम करके कहा तुम अकेली कहां घूम रहे हो भगवान शिव जी कहां अकेली घूम रहे हो वो सीता का रूप धारण करके खड़ी है उसको बहुत शर्म आ गई जब आंखें बंद करके बैठ गई जब आंखें खुली ना तो भगवान श्री राम ने दिखाया सामने राम सीता लक्ष्मण तीनों जा रहा है दाए राम सीता लक्ष्मण बाएं ओर देखा राम पीछे राम सीता लक्ष्मण भगवान ने उसको बताया कि सीता का हरण नहीं हुआ सीता मेरे साथ ही जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन चले गए वृंदावन से मथुरा चले गए भगवान कृष्ण उद्धव को भेजा गोपियों के पास सब गोपियों उद्धव को लेकर राधा के पास ले गए राधा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण कहा नहीं गए वृंदावन छोड़ के भगवान श्री कृष्ण जा ही नहीं सकते आज भी देखिए नीलवन में भगवान राधा और कृष्ण की लीला हो रही है और कहते तुम देखोगे उसने देखा कि राधा के पास सचमुच भगवान श्री कृष्ण बैठे उद्धव ने हाथ पकड़ के देखा भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर चला गया मां शारदेव जी कंगन निकालने लगी ना ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया मैं क्या मर गया हूं मैं तो यहां हूं वृंदावन में जाकर मां रोने लगी फिर ठाकुर आ गए अरे में एक घर से दूसरे घर के तुम इतना रो क्यों रही देखिये यहां क्या होता है तुम पाव करो करहु निवासा जहां लघु निश्चर नाशा जबही राम सब कहा कथा बखानी प्रभु पद धरी ही अनल समानी भगवान को हृदय में धारण करके सीता अग्नि में प्रवेश किया निज प्रतिबिंब राखी कहा सीता तैसे रूप से उनकी प्रतिबिंब सीता नकल सीता हम सबको मालूम है जब राव रावण के युद्ध हुआ समाप्त हुआ भगवान ने कहा परीक्षा करूंगा तो नकल सीता सब चली गई असल सीता निकल आई ठीक है यहाँ तुम पावकमु पावखमो निवाशा का मतलब है राम के साथ सीता एक हो गई आप देखिए मां शारदा देवी जब श्री कृष्ण का वीरह बहुत बढ़ गया पंच तपा का अनुष्ठान किया था चारो रागुन अग्नि में बीच में मां शारदा देवी बैठकर नीलाम्बर बागान में उसने ये तपस्या की और क्या हुआ उसकी वीरव्यथा शांत हो गई यथाग्नि दाही का शक्ति रामकृष्ण स्थित है भगवान श्री राम कृष्ण अग्नि है उनकी दाही का शक्ति मां शारदा है और क्या हुआ यहां कहते नीलाम्बर और के बगीचे में स्वामी अभिरन जी आये उसने प्रकृतिं परमाम अभयाम वरदाम ये स्त्रोत रचना की थी तो वो मां को सुनाने के लिए आए और जब सुनाते कहते हैं कि जब उसने कहा राम कृष्ण गत प्राणा तन्नाम और श्रवण प्रियाम ये जब बोल रहे तब उसने देखा मां की जगह ठाकुर जी बैठे हुए हैं। राम कृष्ण गत प्राणा तो देखिए मां शारदादेवी और श्री राम कृष्ण अभिन्न है जैसे राधा कृष्ण अभिन्नो सीताराम अभिन्न यहाँ कहती है नकल सीधा रह गई अब ये मारिच चला गया वो सोने का हरिण होकर और जाकर जब इधर उधर घूमने लगा मां सीता ने कहा मुझे सोने का हरिण चाहिए देखिए वैसे माताजी लोग को सोने का आभूषण के प्रति थोड़ा थोड़ा आकर्षण होता है कि कुछ पहने तो अच्छा है यहाँ देखिये पूरा सोना का हरिण ठीक है नही से तो वो थोड़ा डोभ लगेगा सीताजी ने सोने का हरिण चाहिए और यहाँ कहते निगम ने शिव ध्यान आवा माया मृग पाचे शोधावा निगम नेति शिव ध्यान जो निगम नेति शिव भी ध्यान में नहीं उस जिसको पा सकते तो भगवान श्री राम माया मृग के पीछे छूट रहे कब हो निकट कब दीर पराही कबू प्रगट कबू छपाही ऐसे करते करते कभी दिखता है कभी छुप जाता है ऐसे करते करते भगवान राम को बहुत दूर ले गया तब तक राम कठिन शर मारा भगवान श्री राम ने कठिन शर मारा और क्या हुआ यहां कहते लक्ष्मण कर प्रथम लय नामा पाथे सुमृश मन महुरा पहले उसने हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण कहकर पुकारा जब मारी जा रहा है भगवान श्री राम उसके पीछे आ रहे मारी भगवान राम का पीछे दर्शन करते करते मारिज राममय हो गया यहाँ कहते जब उसने हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण कर पुकारा मारिज का कंडस्वर हो बहु राम जैसे ही था जब हे लक्ष्मण हे कहा तो सीता ने कहा लक्ष्मण को तुम जाओ भगवान राम विपत्ति में है लक्ष्मण ने कहा राम विपत्ति में आ ही नहीं सकते मैं मेरे पति का कंठस्व पहचानती हूं कि मेरे पति का कंठस्व है क्योंकि मारिज भगवान का राम का चिंतन करते करते राममय हो इतना राममय हो गया उनका कंठ स्वर राम जैसा है यहां कहते लक्ष्मन कर प्रथमले नामा पाछे सुमिश मनमहू रामा प्राण तजी प्रगति निज देहा सुमित सुराम समित स्ने राम राम करते करते उसने शरीर छोड़ दिया और यहाँ कहते अपना राक्षस प्रकट किया अंतर प्रेम ताशु पहचाना भगवान श्री राम ने अंतर का प्रेम मुनि दुर्लभ गति दिन्नी सुजाना भगवान श्री राम जो गति दान की जो मुनियों के लिए भी दुर्लभ है देखिए मानिक राक्षस है लेकिन मारिज की राक्षस की वृत्ति भगवत वृत्ति में परिणत हो गई क्योंकि मारीच भगवान राम का चिंतन करने लगा देखिए हमारे सब में राक्षस वृत्ति है काम क्रोध लोभ मोह ये सब राक्षस वृत्ति है ये सब परिणत हो सकती परिवर्तन पूरी परिवर्तन हो जाएगी भगवान का नाम करते करते करते ये सब कामना वासना की जो शक्ति है ना वो कम होती जाएगी ठाकुर जी कहते पूर्व की ओर जाने से पश्चिम ओर पीछे पड़ा रहता है भगवान की ओर जाने का प्रयत्न करेंगे तो हमारी कामना वासना जो सब है आप देखेंगे शक्ति कम हो जा रही कामना वासना जब भी भगवान का नाम करेंगे कामना वासना बीच में आएगी ये सब हमारे मन में आएंगे देखिए ये पुराण में हम देखते जब कोई ऋषि मुनि तपस्या करते है ना तो क्या होता है इंद्र कामदेव अपस्रा को भेज देता है ये कुछ नहीं है ये एक साधक की अवस्था है जब भगवान बुद्ध तपस्या करते हैं, मार का आक्रमण होता है बीच में मार आके उसको कहता है तुम ये सब छोड़ दो जब जीशु यीशु जब तपस्या करते हैं, कहते शैतान आता है उसको कहते तुम पृथ्वी भोग करो जब भी कोई साधक भगवान को पाने का प्रयत्न करता है उनके मन में कामना वासना सबके मन में उदित होती है लेकिन भगवान की कृपा से हम इस कामना वासना से छुटकारा पा सकेंगे जनक सूता झग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानी धानकी ताके जुगपद कमल मनाऊ झासू कृपा निर्मल मती पाऊ उनकी कृपा से क्या होता है उन मां के चरणों में आश्रय लेने से हमारी बुद्धि निर्मल होती है मां शारद्वी के पास एक कॉलेज का लड़का उसने कहा मां मैंने तुम्हारे पास दीक्षा ली है लेकिन क्या होता है मालूम है कॉलेज में जाकर मैं बुरी संगत में चला गया और अभी मेरा चरित्र इतना गिर गया है कि मैं तुम्हारा शिष्य कहना कहना के लिए लायक नहीं रहा मैं तुम्हारे पास जो मैंने मंत्र लिया है मैं तुमको वापिस देने के लिए और मां शारदेवी को वो मंत्र बोलकर कहा यह तुम्हारा मंत्र कहकर जब भाग रहा है न मां ने माने पीछे से जाकर उसका कुर्ता पकड़कर खींचा खींचकर मां ने उसके दोनों कंधे पर हाथ रखा और कहा आमा के मन रेखो आमा के मन रेखो मुझे याद रखना मुझे याद रखना मुझे याद रखना कहकर मां ने उसको छोड़ दिया जब वो वापिस गया जब भी उसके मन में कोई बुरा विचार आता है उनको मां की दो आंखें कितनी करुणा थी मां की आंखों में वो आंखें याद आ जाती और जब भी आंखें याद आ जाती ना उसका सब बुरा विचार चला जाता है ऐसे करते करते उनका जब भी बुरा विचार आता है आमा के मने देखो मुझे याद रखना मां को याद करते मां की करूणाभरी दृष्टि जब याद आती है उनका बुरा विचार चला ऐसे करते करते वो कॉलेज का लड़का रामकृष्ण मिशन का सन्यासी होगा कितना परिवर्तन हुआ तो देखिए ये हमारे आपके मन में सब में विचार आएंगे मां की कृपा से उनके चरणों में हम जो प्रार्थना करेंगे माँ कहती आमांचेरे धूलो का दा माख ले हम ही झेड़े ताकि कोले तुले ने वो मेरा लड़का जो धूला का रगड़ेगा उसको साफ करके गोद में उठा लूंगा तो भगवान के पास माँ के पास यही प्रार्थना करे मेरा परम सौभाग्य है कि यहाँ के जो बड़े महाराज स्वामी शांता जी महाराज मुझे बहुत प्यार करते हैं मैं उनसे बहुत जुनियर बहुत छोटा हूँ ठीक है लेकिन फिर भी मुझे यहाँ बुलाते हैं ये मेरा सौभाग्य है और आप सबको देख कर बहुत अपनापन लगता है क्योंकि आपको देखकर सब लोग क्या आप लोग साधक आपको देखकर ऐसा लगता है सब लोग आप प्रयत्न करें भगवान को पाने का हम सब लोग साधक है ठीक है भगवान को पाने का प्रयत्न करें आपको देखकर मुझे बहुत आनंद होता है यहाँ लगता है कि मैं सचमुच में अपने परिवार में आ गया है ठीक है जैसे महाराज कहते थे ना कि मैं तुम परिवार में मुझे द्धन, धन्यवाद देने द्धन की जरूरत नहीं सच सच साथ बात है तो क्या है आप लोग को देख कर रही? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है महाराज ने मुझे ये तीन दिन तक रामचरित मानस करने का जो मौका दिया महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से सुना तीन दिन तक मेरा उत्साह बढ़ाया आप सबको भी प्रणाम करता हूँ यहाँ दो संन्यासी बाहर से आए हैं उनको भी प्रणाम निवेदन करता हूँ हम सब मिलकर रघुपति राघव राजकीतन करेंगे आप सबको मालूम है कि भगवान का नाम करने से क्या होता है ठाकुर जी वज्रमित में कहते हैं कि हाथ ताली का नाम करने से पाप पक्ष उड़ जाते लेकिन यह सब दरवाजा बंद है इसीलिए पाप पक्ष यहां ही घूमते रहेंगे और जो नहीं करेगा ना उसमें से घुस जाएंगे ठीक है न इसीलिए सबको करना है ठीक है नघुपति राघरा जा रा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 naam iswara lati ru naam sab ko sanmati de bhagwan iswara Agar aaja ram patita pa tumi ki taram rukh pas. Raghunandana, Ram Raghupati Raghvara Jaya Ram, Patita Pa, Vishita Ram Raghupati Raghv. रात्रा दिन में का कब लोगे ara marghupati ra चंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय उमापति महादेव की जय शारदा शारदावर राम कृष्ण की जय देव की जय शब संतन की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर mahade <laughs>